प्रण् दर्शन की पैतीसवीं कक्षा पे पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पीछे कुछ सिद्धांतों को बताया था असत ख्याति नहीं हो सकती सत ख्याति भी नहीं हो सकती अनिर्वचनीय ख्याति और अन्यथा ख्याति ये एक एक करके देखें तो ठीक नहीं है और सत असत दोनों माने तो ये हो सकता है कि सत भी है और जब कारण में दीन होता है तो ये असत के रूप में भी है सत्ता होते हुए भी वो असत कहा कहलाता है क्योंकि वो प्रकट रूप में नहीं है पूछिए, हाँ, पूछिए, नित्यतम वेदानाम कार्य तो श्रुते है जी पूछिए इसमें क्या पूछना है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 उनको नित्य नहीं माना जाता है वही लेकिन इस रूप में ये नहीं रहेगा पुस्तक रूप में नहीं रहेगा ध्वनि रूप में नहीं रहेगा ये जो जैन परम्परा चल रही है ये प्रलय के समय में यहाँ समाप्त हो जाएगी फिर अगली सृष्टि में पुनः शुरू होगी इस रूप में इस रूप में आने के हाँ ठीक है और तो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 कि असत था मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई ये तात्पर्य नहीं है असत कार्यवाद का घड़ा यानी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कार्य कार्य के रूप में नहीं था ठीक है ये असत कार्यवाद सत्कार्यवाद असत कार्यवाद ये तो यहां जो ख्यान है ये एक अलग ढंग से है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 ये जो आपने बोला था ये आ कहां से गया था तो क्या आपके अंदर भी अग्नि शब्द था आपके मस्तिष्क में अग्निशब्दी था? था उसी के आधार पर मुझे पहले सोता केवल इतना बोलो था या नहीं था उसी के आधार पे आया उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है वो तो ठीक है ठीक है था। अंदर था वो वाला नित्य है या अनित्य है वो भी अनित्य हो तो वो भी अनित्य क्यों अनित्य है वो, वो भी उसकी भी समाप्ति हो जाएगी ना यानी जब कब होगी समाप्ति उत्पन्न ज्ञान में उसका जब अभाव हो जाएगा तो वो भी कब होगा वो तो जब मेरे जान की दृष्टि से तो जब मैं नहीं रहूंगा तो जब आप नहीं रहेंगे और कभी आपने पहली बार अग्निशब्द सुना था जी। तभी तो अंदर गया बाहर से सुना किसी से हो गया उसके आधार पर आप कितनी बार भी बोल सकते हैं उस शब्द को जीवन भर में तो ये नहीं है और तो ये जो अंदर था वो बोले वो भी अनित्य है अच्छा जिन्होंने बोला था जिनका सुन के आपके अंदर अग्नि शब्द आ गया था मस्तिष्क में वो अच्छा और ऐसी परंपरा पीछे चलाते जाइए क्या किसी मनुष्य का बोला हुआ या किसी मनुष्य के मस्तिष्क में जो अग्नि शब्द था यह सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि ऋषि ने मान लीजिए ऋग्वेद का उच्चारण किया अग्नि मेलेय पुरोहितम वो नित्य था अनित्य था वो भी अनित्य ही था उसके अंतकरण में जो आया था अग्निशब्द अग्नि मेड़य पुरोहितम वो नित्य था अनित्य था वो भी अनित्य था क्या मनुष्यों के अंदर कहीं किस कोई अवस्था आपको दिखाई देती है जहां की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 और परमात्मा में लिख रखा हो जैसे हमने यहां अग्नि लिखा रखा है ऐसा नहीं।, नहीं तो परमात्मा में किस रूप में था वो अग्नि जिस शब्द को उसने ऋषियों को दिया वो वहां किस रूप में था जन के रूप, रूप में था वो कब से था उसमें सदा से वो सदा से था कब तक रहेगा सदा, रहे। सदा रहेगा तो बस ये एक चीज बची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 जहां पर शास्त्रों में शब्द की नित्यता का कथन भी है तो हम उसको किस रूप में ले सकते हैं दीर्घ काल स्थाई अधिक लंबे समय तक की सापेक्ष कथन होता है ये मुख्य तात्विक कथन नहीं कहा जाता है गौण कथन कहा जाता है जैसे किसी को विभू ना होते हुए भी ईश्वर की तरह विभू ना होते हुए भी प्रकृति को विभू कह देते हैं आगे सूत्र आएगा वो किस वो सापेक्ष रूप से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 उसका तात्पर्य ले लें कि देखो यहां तो लिखा हुआ है लिखा हुआ तो है ये शब्द ये वाक्य के शब्द नित्य होता है लेकिन उसका मतलब क्या है ये तो देखना होगा और नहीं तो फिर विरोध रहेगा और ये समस्या चलती रहेगी एक तरफ हमें लग रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है कि तो नष्ट हो रहा है एक तरफ कह रहे हैं नित्य तो नित्य कैसे माने ये नहीं समझ में आएगा फिर तो ऐसे वाक्यों को गौण रूप से उसका तात्पर्य परिप्रेक्ष्य में अगर हम अर्थ ले लेंगे तो कहीं असंगति नहीं लगेगी बिल्कुल संगति हो जाएगी तो ये जो जिस शब्द की अनित्यता की बात कर रहे हैं ये शब्द द्वन्यात्मक शब्द है ये अनित्य है हो गया पूछिए जो शब्द अभिव्यक्त शब्द अभिव्यक्त होता है या उत्पन्न होता है तो अभिव्यक्त होता है सब अभिता कौन से सूत्र से ये मतलब सरकारी सिद्धांत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 पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति ही दीपे इव घटस्य दीप और घट ये उदाहरण दे रखा है आप शब्द को दीप स्थानी मान रहे हैं घटस्थानी मान रहे हैं शब्द को कहा अच्छा मेरी बात मेरे बात को किसने क्या कहा वो मत बोला करो मेरी बात का उत्तर पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति पहले से सिद्ध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 सत्कार्य सिद्त कोई कहने लगेगा ये तो शब्द उसको प्रकट कर रहा है ये तो फिर सत्कार्यवाद हो गया वो अर्थ तो पहले से ही विद्यमान था तो बोले ठीक है, है तो है उसमें कौन सी बात है सिद्ध साधना शब्द के लिए नहीं कहेंगे शब्द के लिए नहीं कहेंगे अगर शब्द के लिए कहेंगे पिछला सूत्र क्या है अट्ठावनवा न शब्द नित्यत्व शब्द का नित्यत्व नहीं है कार्यता आप्रतीत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 ऐसा नहीं है यहाँ पर इसलिए शब्द को तो अनित्य ही माना है इन्होंने अभी ध्वनियात्मक शब्द को और ज्ञानात्मक शब्द है परमात्मा में वो नित्य पूछ पूछा नहीं नमस्ते ये ईश्वर पुत्र समझ में नहीं आता इसमें अविना भाव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 तो आपको अव्यभिचारी और अविनाभाव भाव साथ, इसको समझना है ठीक है हाँ तो अभी दर देखिए अव्यभिचारी का मतलब है कि उस वस्तु का सदा उसके साथ रहना व्यभिचार का मतलब होता है न भी रहना साथ में दूसरी जगह पे चले जाना जैसे लोक में व्यभिचार शब्द किसको बोलते हैं पति पत्नी की दृष्टि से पति पत्नी से भिन्न किसी से संपर्क करना इसको विचार बोलते हैं ना तो जो नियत संबंध है पति पत्नी का उससे अतिरिक्त सदा वो वहीं नहीं रहते और भी कहीं चला जाता है इसको भी विचार बोलते हैं और अभ्य का मतलब है कि और जगह नहीं जाना वहीं पर ही रहना तो ये जो व्याप्ति है इस व्याप्ति का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 उसका कोई भी अफवाह नहीं, नहीं हो इसको कहें अब अभी और कुछ ठीक है धन्यवाद अच्छी जी ये जो कुछ प्रक्षिप्त चारों से तो जो बताए गए हैं प्रक्षिप्त माने दोनों तरह से देख सकते हैं अब चूंकि दूसरे शास्त्रों में इस फोटात्मक शब्द का प्रसंग मिलता है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 हिंदी में भी यूं लिख सकते हैं आ और हिंदी में भी एक दूसरा भी अ लिखते थे प लिख करके और जिस पुराने ढंग से जैसे लिखते थे गुजराती तो में भी अ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सकते। पंजाबी में लिख सकते हैं ना अ तमिल तेलुगु इन सब जगह आ है तो कौन सा वास्तविक आ है सभी कैसे हो गए तो विपरीत हैं भिन्न भिन्न है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 उसके लिए नियत इंद्रिय है हमारे पास श्रोत इंद्रिय श्रोतेंद्रिय से जो गृहित होता है उसे शब्द कहते हैं अब यह ध्वनियात्मक ही है जो लिखा हुआ है उसको शब्द कहा जाता है लेकिन गौण रूप से कथन है क्योंकि ये ध्वनियात्मक शब्द का प्रतीक है सांख्य दर्शन ये लिखा हुआ है अब ये जो ध्वनि है उसका प्रतीक है ये लिखा हुआ है इसलिए हम कहते हैं ये शब्द हैं इस सूत्र में इतने शब्द हैं ये सब प्रतीक हैं तो शब्द किसे कहेंगे जो धन्यात्मक होता है ये परिभाषा हो गई अब जिसको इस फोटात्मक बोल रहे हैं तो उसके आगे विषय क्या लगाया है स्फोटात्मक शब्द तो शब्द का लक्षण उस पे घटना चाहिए या नहीं शब्द का लक्षण घटना चाहिए नहीं तो जो शब्द यहां श्रोतेंद्रिय तक गया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 शब्द किसे कहते हैं बताइए और कुछ नहीं सोचना अभी इधर उधर की गुरुकुल में क्या पढ़ाया वहां क्या बोला उस शास्त्र में क्या लिखा है, उस स्मृति में मत हो जाना अभी जो बात चल रही है उस पर ध्यान दीजिए शब्द किसे कहते हैं रुकीय से ठीक है, तो है। श्रोत इंद्रिय तक वो शब्द आ गया अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्रोत इंद्रिय से आगे जो गया है क्षुतेंद्रिय से मन तक जाता है उस बीच में जो है वो नहीं हो रहा है उसको शब्द कहेंगे इस तरह से तो शब्द नहीं कह सकते ना वो शब्द है ही नहीं तो उसको कुछ लोग स्फोटात्मक शब्द बोलते हैं कि यहां शब्द ध्वन्यात्मक शब्द तो कान तक गया कल भी मैंने ये बातें रखी थी ध्वन्यात्मक शब्द कान तक गया और उसके आगे की जो अंदर की प्रक्रिया है उसको कुछ उस तो हो रहा है तभी तो अर्थबोध हो रहा है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 यदि शब्द का आप स्फोटात्मक शब्द मान करके अलग से शब्द मानते हो फिर तो सभी वृत्तियों के सभी इंद्रियों में आपको मानना पड़ेगा स्फोटात्मक रूप भी मानना होगा क्योंकि जो रूप प्रकाश यहां नेत्र तक पहुंचा है ये तो अंदर तक तो नहीं जा रहा है वो तो यहां तक गया यहां से अधिक से अधिक पीछे जो गया तो दृष्टि पटल में रेटिना में जाकर के टकरेगा बस इसके आगे नहीं। कोई प्रकाश नहीं है वहां तो अंदर अंधकार है अंदर ये जो बाहर जितना प्रकाश दिख रहा है वहां प्रकाश तोड़ना है वहां तो अंधकार है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 जिसको आप स्फोटात्मक शब्द कह रहे हो तो शब्द की तो प्रती होती है और अप्रीति होती है समाप्त तो हो गया अब आप स्फोट जब वो समाप्त तो हो गया तो उस शब्द की स्थिति आप कैसे मान रहे हो स्फोटात्मक शब्द की जब अप्रतीत हो गया समाप्त तो हो गया और समाप्त होने के बाद भी आप कह रहे हो कि वो है और नाम दे दिया स्फोटात्मक शब्द तो शब्द तो नहीं है वो शब्द लक्षण में नहीं जाता ये इनका तात्पर्य अब बोलिए इस बात से तो ये स्पष्ट हो रहा है कि यह सूर्य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 इसका माना जा सकता है सांख्यकार का यह दूसरी दृष्टि है इसलिए कुछ लोग इसको मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते आप चयन कर लीजिए कि आपको कौन से किस तरह से व्याख्या समझ रही है आप प्रक्षिप्त भी मान सकते हैं नहीं भी मान सकते नहीं। नहीं किसी को पूछना तो पांचवें अध्याय के साठवें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था अब कुछ और बिंदुओं पे चर्चा चल रही है जुड़े हुए विषय हैं वैसे तो और संख्य दर्शन मूल तत्व की विवेचना और उससे संबंधित जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनका स्पष्टीकरण बहुत करता है और ये हमें तत्व तक पहुंचाता है मूल तत्व तक कि यह चीज ऐसी है इसको ऐसे समझो तो एक जो बहुत व्यापक रूप से आज भी चल रहा है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 जब हम एकाग्र हो जाते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं तो बस अपना बोध होता है संसार तो चला जाता है बस अपना बोध होता है परमात्मा तो वहां पता नहीं लगता है परमात्मा तो अलग से लगता ही नहीं है जो अंतिम बसता है वो तो बस मैं ही बसता हूं तो मैं ही हूं और तो कुछ है ही नहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं ही सब जगह हूं ऐसा बहुत साधक बोलते हैं यहां भी एक थे वो भी बोल रहे थे ऐसा भी चले गए हैं और भी कई जने बोलते हैं तो आत्मा और परमात्मा एक हैं या अलग अलग हैं? इस बिंदु पर संख्यकार अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं अपना सिद्धांत बता रहे हैं तो इकसठवां सूत्र बोलेंगे न अद्वैतम आत्मनो लिंगात तद भेद प्रतीत है आत्मनो अद्वैतम न आत्मा का अद्वैत नहीं है अद्वैत का मतलब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 तो ये बहुत्व को प्रतिपादित करते हैं कुछ मुक्त आत्माएं हैं कोई बद्ध आत्माएं हैं बद्धात्माओं में भी, है, भी कोई सुखी है कोई दुखी है कोई सो रहा है कोई जग रहा है भिन्न भिन्न स्थितियां हैं कोई ज्ञानी है कोई, कोई अज्ञान की अवस्था में ये भेद देखा जाता है भिन्न भिन्न तो ये आत्मा का जीवात्मा का भी अनेकत्व मानते हैं और ब्रह्म की अपेक्षा आत्मा भिन्न है ये भी है। तो मानते हैं तो कहा अद्वैतम आत्मा क्यों मानते हैं ऐसा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 लेकिन लक्षणों में भिन्नता है लिंगात लक्षणों से तत्भेद प्रतीत उसके भेद की प्रतीति होती है प्रत्यक्ष होता है हमारे को और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है परमात्मा के लिए शास्त्रों में कहा कि वो अभोक्ता है हम तो भोग करते सुख दुख को भोगते परमात्मा अविद्या से रहित है हम तो अविद्या से युक्त होते परमात्मा बंधन में नहीं आता हम तो बंधन में आते हैं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 परमात्मा और आत्मा में और शास्त्र में भी लिखा है वेद में हम त्रैत्वाद के लिए जो मंत्र बोलते हैं प्राय द्वार सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य उन दोनों में से एक एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे उपमा है समझाने के लिए दृष्टांत केवल तयो और अन्य है पिप्पलम स्वादुवत्ती एक तो इसके स्वादु स्वादु फलों को खाता है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 तो प्रत्यक्ष है कि इनमें चेतना नहीं होती है इनका सुख दुख की होती नहीं होती है ये जानवान नहीं है इनमें इच्छा और प्रयत्न नहीं है इससे ये सिद्ध होता है कि इसके साथ ये जड़ वस्तुएं हैं इसके साथ भी ब्रह्म का अद्वैत नहीं है द्वैत है ये भी भिन्न भिन्न है तो न अनात्मना भी प्रत्यक्ष बाधा मान भी लेंगे तो प्रत्यक्ष की बाधा होगी मानते रहेंगे व्यवहार में तो विपरीत ही लगेगा उनको हो ही नहीं सकता ये प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष के आगे फिर क्या चलेगा ये तो बहुत स्पष्ट है हमारे प्रत्यात्म वेदनी है हर व्यक्ति अनुभव करता है इसलिए जड़ और ब्रह्म ये प्रकृति और ब्रह्म भी अलग अलग है द्वैत है इनमें तो जीवात्माओं से भी ब्रह्म अलग है और प्रकृति से भी अलग है अगला सूत्र इसी को और पुष्ट कर रहे हैं एक साथ अभी अलग अलग कहा था अब एक साथ कहते हैं रे सर पांच सूत्र बोलिए न उभाभ्याम ते नहीं व इन दोनों से यानी जीव से और प्रकृति से इन दोनों से परमात्मा का ब्रह्म का अद्वैत नहीं है अद्वैत नहीं है इसके अनुवृत्ति आ रही है पीछे से यानी द्वैत है कारण ते नहीं हुए उसी कारण से जो पीछे हमने कहा था कारण इकसठवें और बासठवें सूत्र में इकसठवें में कहा था लिंगा तद भेद प्रतीत बासठ में मैं कहा था प्रत्यक्ष बाधा उसी उन्हीं हेतुओं से वही कारण है कि ये दोनों भी परमात्मा से भिन्न है एक दोनों भी ये दोनों आपस में अलग अलग होते हुए ये परमात्मा से भिन्न है त्वैत है इनमें भिन्नता है तो इस प्रकार से ये त्रैतवाद एकदम स्पष्ट आता है और भी जगह हमें पता लगता है यहां एकदम से स्पष्ट तो ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों की स्वतंत्र सत्ता है यही वैदिक विचार है यही हमारे दर्शनों का विचार है तो कहने लगे भाई कुछ लोग तो मानते हैं कि अद्वैत है पहले एक ही तत्व था उसी एक तत्व से ये सारा कार्य जगत बना बोले तो शास्त्रों के कुछ वचन भी ऐसे मिलते हैं केवल और केवल एक ही तत्व था और कोई था ही नहीं और उसने उससे फिर ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई वचन तो, तो मिलते हैं जैसे कि आत्मा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 यह परमात्मा से आरंभ होता है शुरुआत कहां से होती है उसको बताने के लिए यह वाक्य है लौकिक उदाहरण ले ले। घड़ा बनाया कुमार ने घड़े का प्रारंभ कहा से मिट्टी से या कुम्हार से कहां से प्रारंभ कहां से घड़े का प्रारंभ कहा से कुमार के हाथ से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 चेतन ही होगा तो पैंसठवां सूत्र है कि न आत्मा अविद्या आत्मा और अविद्या ये दोनों न उपादान कारण उपादान कारण नहीं है अलग अलग आत्मा भी उपादान कारण नहीं है इस जगत का और न अविद्या उपादान कारण है ऐसा जो मानते हैं वो गलत है और आगे कहा न उभयम्, ये दोनों मिलकर के भी उपादान कारण नहीं है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 और आत्मा अविद्या से ग्रस्त हो जाए तब आत्मा उपादान के रूप में आ जाए जैसा ही लोग मान लेते हैं मतलब वो भी नहीं है न उभयम जगत उपादान कारण क्यों निसंगतवात ये जो आत्मा परमात्मा है ये तो निसंग है इसके साथ पहले तो अविद्या जुड़ी नहीं सकती है और वो इस रूप में आ ही नहीं सकता है बद्ध हो ही नहीं सकता है निसंगतवात निसंग होने से तो यहां परमात्मा का भी ग्रहण होगा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 जड़ से ही जड़ चीजें बनती है। हो गया अब अगली बात पीछे बताया था कि परमात्मा और आत्मा इन दोनों में अद्वैत नहीं है द्वैत है भिन्न भिन्न है ये इनके लक्षणों में क्या भिन्नता है और उसकी एक भिन्नता बता रहे हैं अगले सूत्र में बता रहे हैं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 तो इसमें कहा जैसे हम सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं सच्चिद आनंद सत्य चित और आनंद ये तीन शब्द हम बोलते ही सत्य सत्ता जो है ये तो प्रकृति की भी है जीव की आत्मा की भी है और परमात्मा की भी है सत्ता तो तीनों में है अब इसको छोड़ दीजिए सत्य को और चित और आनंद के लिए क्या कहते हैं परमात्मा में वो चित्त भी है और आनंद भी है यानी सच्चिद है तीनों चीजें हैं उसमें तो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 एक, एक ही हो जाते फिर तो और फिर तो आत्मा परमात्मा को पाने का प्रयास भी क्यों करता है वो खुद आनंद स्वरूप है लेकिन पूरी वैदिक विचारधारा में वैदिक धर्म में ईश्वर को पाकर के ही वो कृत क्रित करते होता है अपने आप में नहीं हो पाता है अपने आप में आनंद ही नहीं है उसका तो नई कस्य आनंद चित्रूपत्व द्वोर भेता हो गया इतना आगे देखिए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 त्रिविध तो अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ इनको तो बस दुख ही दुख दिखाए पूर्ण नकारात्मक नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल उसको कि ये दुख नहीं आना चाहिए बस ये ही अंतिम लक्ष्य ये उत्तम अधिकारी माने जाते हैं पैसे होते हैं कि नहीं मेरे को गलत चीज नहीं चाहिए कितना भी हो गलत नहीं हो चाहिए श्रुद्धि दुख नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी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 ओम ओम ओम तभी को साधन